उसी प्रकार भगवान का अवतार का गौरत भगवान के अवतार का गौरव के अवतार का गौरव से है, है? इच्छाथे. इच्छाथे है ना नहीं।, तो नहीं। और कैसे है वो इच्छा से है इच्छाथे है, है और चलिए अब ध्यान देंगे अपराकृत विग्रह अजहत स्वभाव विभवाह दीप उत्पन्न मुख्य प्रादुर्भाव सर्वे देखना अपनी मुमुक्षुनावतारों में उन अवतारों में ऐसा लगाना सर्वे अपनी मुख्य प्रादुर्भावा प्रादुर्भाव मुमुक्षुना उपास्य सभी मुख्य अवतार सभी दो प्रकार के अवतार बताए ना गौण और मुख्य तो तेसुकर्थ उन अवतारों में सर्वे मुख्य प्रादुर्भाव ये सभी मुख्य अवतार या सभी मुख्य विभो सभी मुख्य विभोक्षुओं है। के हैं के उपास्य कौन है? से तो हैं तो तो, तो तो सभी मुख्य मुख्य अवतार गौड़ अवतार उपास हैं क्या तो सर्वे मुख्य प्रादुर्भाव सभी मुख्य प्रादुर्भावों की मुमुक्षुओं के द्वारा उपास्य हैं और वो कैसे हैं अपराकृत विग्रह अपराकृत विग्रह वाले कौन मुख्य मुख्य अवतार कैसे है अपराकृत विग्रह वाले हैं में उनकृत वाले और अपने स्वभाव को ना छोड़ने वाले विभो विभो भेद ना, भी भी। अपने सुभाव को विभोड़ा और प्रकृति में स्वामे आत्म माजो सन अव्य आत्मा है ना कि मैं अज... अजन्मा होने पर भी अजन्म होने पर भी अव्यय आत्मा और भूतानाम ईश्वरों की सन मतलब अजन्मा होने पर और कैसा आत्मा होने पर मतलब अविनाशी रूप होने पर और भूतानाम ईश्वर और प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्राणियों का अपने संकल्प से अवतरित होता हूँ तो ध्यान देना भगवान अजत्व अव्ययत्व और भूत भूतानाम ईश्वरत्व इन स्वभावों को छोड़ते हैं इन स्वभावों को अजत्व अव्ययत्व और सर्वेश्वरत्व अजत्व अव्यत और हाँ और समझ लेना सभी जितने उनके दिव्य गुण है ना ज्ञान बल ईश्वर वीर शक्ति इनको भगवान छोड़ते हैं कुछ लोग कहते हैं तो अवतार है भगवान छोड़ा है भगवान वही भगवान है, है ना भगवान तो वही हैं उनमें कोई कमी नहीं है इस बात को ध्यान रखना तो कहते हैं उनमें अपराधित विग्रह वाले अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले विभाव अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले समझ गए अजत तो सर्वेश्वर तो ज्ञान बल ईश्वर वीर शक्ति तेज सब अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले भी हो दीप से उत्पन्न दीप के समान दीप से उत्पन्न दीप के समान मुख्या होता और अब सुनो जैसे कि दीपक दीपावली को जलाते हैं ना दीपावली को दीपक जलाते हैं तो एक दीपक, तो एक दीपक जल, पहले जला देंगे और उसी से फिर दूसरे दीपक को जला देते हैं देखते हैं एक दीपक को जला दिया और उसी से सबको जला देते हैं तो उसमें कोई छोटा बड़ा होता है छोटा बड़ा तो नहीं होता है तो वैसे ही दीप से उत्पन्न दीप के समान दीप से उत्पन्न दीप के समान मुख्य सर्वे मुख्यावतार मुमुखुओं के उपास हैं। वो कैसे हैं? दीप से उत्पन्न हाँ मतलब जैसे एक दीप से दूसरा दीप प्रज्वलित होता है ना तो सबका स्वभाव क्या होता है प्रकाश कत्तु सबका स्वभाव क्या होता है तो वैसे ही भगवान के एक रूप से दूसरे रूप अवतरित होते हैं एक रूप से दूसरे रूप अवतरित होते हैं तो जैसे बताया ना कभी अवतार होता है अपराकृत धाम में ऊपर तो विग्रह से अवतार हो जाता है कभी व्यू विग्रह से हो जाता है बताया है ना तो वैसे ही क्या है जैसे कि एक दीप से दूसरा दीप प्रज्वलित हो जाता है और सबका स्वभाव क्या है प्रकाश वैसे ही भगवान के एक रूप से दूसरे रूप अवतरित हो जाते हैं और सबका अपराकृत विग्रह होता है और रजतवादी स्वभाव होते हैं अपराधिक विग्रह और अजतवादी दीप से उत्पन्न दीप के समान मतलब क्या जैसे दीप से उत्पन्न सभी दीप का प्रकाश तत्व समान होता है दीप से उत्पन्न सभी दीपों का प्रकाश तत्व स्वभाव होता है वैसे ही भगवान के एक रूप से अवतरी के सभी अवतारों का क्या होता है अपराधिक विग्रह और अजतवादी स्वभाव अच्छा लगाइए दे सु तो यह दो प्रकार के आए है ना गौड़ और मुख्य तो उनमें अब किसका वर्णन चल रहा है मुख्य भाव का उनमें अपराक्षित विग्रह वाले उनमें अपराक्षित विग्रह वाले बल्कि इसको पहले लगाइए दीप दीपोत्पन्न दीप तुलना है न कि जैसे एक दीप से दूसरा दीप प्रज्वलित हो जाता है या एक दीप से दूसरे दीप प्रज्जवलित हो जाते हैं उन सभी का प्रकाश तत्व समान स्वभाव होता है वैसे तो ही भगवान के एक रूप से दूसरे रूप अवतरित हो जाते हैं सबका स्वभाव अपराधित विग्रह और अजतवादी अपराधिक विग्रह और सबका समान समान होता है वहां तो सबका समान है। सभी दीपों का समान क्या है और यहाँ सभी का समान क्या है अपराधिक विग्रह और लग गया? कि जिस प्रकार दीप से अन्य दीप प्रज्वलित हो जाते हैं तो प्रकाश कर तो सभी का समान रूप से स्वभाव होता है उसी प्रकार से एक रूप से दूसरा रूप अवतरित होने पर सबका दिव्य विग्रह और अजतवादी स्वभाव होता है तो दीप से उत्पन्न दीप के समान अपराक्षित बिग्रह वाले तथा अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले विभव मुख्यावतार ऐसा लगा लेना दीप से उत्पन्न दीप के समान वाले अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले विभव सभी मुख्यावतार मुमुक्षुओं के हैं उपास है? है और लगाइए लग जाता है दीपो जैसे दीप से उत्पन्न जैसे एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित हो जाते हैं सबका समान रूप से प्रकाशकत्व रहता है सबका समान रूप से वैसे तो ही भगवान के एक रूप से अन्य रूप अवतरित हो जाते हैं तो सबका समान रूप से अपराकृत विग्रह अवजत स्व है ना अपराधिक विग्रह वाले और अजतवादी स्वभाव को न छोड़ने वाले विभो सभी मुख्यावतार भी मोक्ष के उपस्ते हैं लग गया तो मुख्यावतार जैसे श्री राम श्री कृष्ण नृसिंह मत्स्य पूर्व ये सब कैसे अवतार है मुख्यावतार है भगवान के लग जाएगा आगे देखना अब गौड़ावतार देखेंगे तो कहा गया विधि पावक व्यास जामदग्न अर्जुन विद्य साधयो गौड़ प्रादुर्भाव सर्वे अहंकार युक्त जीवाधिष्ठान मुख्यो अनुपास्यः एक बात को पहले से ठीक समझ लो हम बताते हैं सनातन धर्म की एक ऐसी रीति है देखो जब आप विष्णु कुमार पढ़ेंगे ना तब तो सबसे बड़ा किसको बताया जाता है विष्णु को पुराण पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा शिव को तो और आप यदि सूर्य पुराण पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा तो गणपति के जो वर्णन में सबसे बड़े गणपति देवी के वर्णन में सबसे बड़ी जी। तो एक सनातन धर्म की कैसी भी की है कि देखो भगवान तो लिखी है है ना तो किसी कल्प जिस कल्प में वो विष्णु बनकर के जगत की उत्पत्ति ले करते हैं तो प्रधानता किसकी हो जाती है विष्णु की है ना तो फिर एक एक के ब्रह्मांड के ब्रह्मा और शिव उनसे छोटे कहे जाएंगे? एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा और शिव जाएंगे? क्योंकि विष्णु रूप से वो सभी ब्रह्मांडों की विष्णु रूप से सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्तिल कर रहे हैं तो बड़े कौन कहे जाएंगे और एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा और शिव ये कैसे होंगे छोटे कहे जाएंगे और किसी कल्प में भगवान शिव रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति करते हैं तो बड़े कौन कह जायेंगे और एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा और विष्णु अच्छा किसी कल्प में भगवान देवी रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति करते हैं तो बड़े कौन हो जाएंगे और एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु तो ऐसा इस और जगह भी समझ लेना गणपति रूप से भगवान एक ही है वो विभिन्न रूपों को धारण करते हैं ठीक है अब ये जो है ना इसमें क्या है की विष्णु को तो परम ब्रह्म मानते वैष्णव विष्णु रामकृष्ण है ना तो ये रामकृष्ण और विष्णु का तो सर्वथा भेद करते हैं और तो उपासना के लिए अपने आराधना आस्था जी होनी चाहिए तो यहाँ की जो दृष्टि है वो हम आपको बताई देते हैं हमने आपको एक संगति बता दी सनातन धर्म की इसकी जो है वो हम आपको पढ़ाई देते हैं अब इसमें देखना ये गौड़ावतार कितने पेश करें वही चलेंगे ये पेज खो गया अभी तक नहीं मिला मैं अभी तक रोज खोजता हूँ उसको चलो अब जैसा भी हो दो चार दिन में अंतिम में लिखूंगा मैं जब जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तब जैसे तैसे लिखकर खाना पूर्ति करेंगे वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा इससे भी अच्छा इसमें लिखा था हमने का नकल करना पड़ेगा कितना पृष्ठ है चार हाँ जी ठीक है विभो दो भेद हैं मुख्य और गौण तो इसमें पहले क्या है मुख्य है ना लगाइए श्री भगवान का साक्षात दिव्य मंगल विग्रह और दिव्य गुण विशिष्ट रूप से आविर्भाव आविर्भाव होना की जगह अच्छा आविर्भाव ज़्यादा अच्छा लगता है मुख्यावतार साक्षात अवतार अथवा पूर्ण अवतार कहा जाता है है ना आविर्भाव न प्राकट्य भगवान का साक्षात प्राकट्य कैसे दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से और दिव्य गुण विशिष्ट रूप से दोनों के साथ विशिष्ट जोड़ना किस रूप से दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से और दिव्य गुण किसका आविर्भाव और कैसे साक्षात है ना तो जो राम कृष्ण आदि उतार हैं तो क्या इनका दिव्य मंगल विग्रह है और क्या है उनके गुण कैसे है दिव्य हैं और साक्षात भगवान ही है तो रामकृष्ण लग जाएगा श्री भगवान का साक्षात दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से और दिव्य गुण विशेष रूप से आविर्भाव होना शब्द अच्छा नहीं है न मुख्यावतार कहा जाता है मुख्यावतार ही कहते हैं साक्षात अवतार और पूर्णावतार साक्षात अवतार और पूर्णावतार श्री राम श्री कृष्ण नृसिंह मत्स्य कूर्म और वरा आदि कैसे हैं ये मुख्यावतार हैं मुख्यावतार ही मुखुओं के उपास्य होते हैं कवि अपराधिक धाम में पर वासुदेव रूप से विद्यमान परब्र साक्षात अवतार लेते हैं कभी व्यू भगवान उतार लेते हैं कभी क्षिरोधक साई भगवान अवतार लेते हैं इसी प्रकार कभी भगवान के पर विग्रह के अंश से अवतार विग्रह होते हैं कभी व्यू के विग्रह से अवतार विग्रह होते हैं कभी यही नित्य विद्यमान अवतार भगवान का श्री विग्रह नेत्रों का विषय बन जाता है सभी अवतारों में ज्ञान शक्ति आदि कल्याणकारा गुण परिपूर्ण रहते हैं और शुद्ध सत्व में ही विग्रह होते हैं बोल रहे अच्छा और भी दूसरी जगह है कहीं पर दो दो जगह है ना मिल सकता है आपको वहां देख लो कुछ थोड़ा हो सकता है ज्यादा तो नहीं पर है हाँ आ जाएगा आपका है ना ये आप अपने से देख लेंगे जाकर के ठीक है ये पांच सात तीन पर जो पर विग्रह है ना ये पहली एक बार आया था जो जो है ना ये विग्रह का वर्णन है पर भगवान के कैसा विग्रह है ठीक है अच्छा अब देखना ये हो गया मुख्य मुख्य के बाद गौण देखेंगे गौड़ देखेंगे तो मुख्य का इसमें आ गया ना अपराधिक विग्रह अजहा स्वभाव विभवा आ गया ना मुखा मुका और दीप उत्पन्न दीप तुल्य अपराधित विग्रहाजहा स्वभाव भी हुआ अजहत स्वभाव विभवा इसमें नहीं था पर ये था ना दीप विगुण विशिष्ट रूप से लग गया ना हाँ वही समझ लो गौण अवतार को देखेंगे गौण श्री भगवान के अवतारों को अवतार कहा जाता है कैसे अवतारों को um... जिस प्रकार भगवान अवतार में मनुष्य आदि शरीरों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, मनुष्य आदि शरीरों को कैसे स्वीकार करते उसी प्रकार उनके अवतार का अवतार का गौणत्व भी उनके इच्छा के अधीन है उसी प्रकार उनके अवतार का गौणत्व भी उनकी इच्छा के अधीन है स्वरूपता गौणत्व नहीं है परशुराम कपिल दत्तात्रेय वेदभ्यास और बुद्धादी कैसे है? हैं? है गौड़ावतार है ना नहीं, नहीं। अब सुनो अब ध्यान देना सभी ये तो कैसे अवतारों को गौड़ावतार कहते हैं बोलो गौड़ावतार कैसे अवतारों को कहते हैं अवतारों को देखो रात अवतारों को कहते हैं गौड़ावतार सभी अवतारों को मुख्यावतार नहीं माना जा सकता है अन्यथा गीता में जो विभूति प्रकरण में कपिल आदि को विभूति कहना व्यस्त हो जाएगा विभूति कहना बताई नीच मधि में कपिल को उन्होंने क्या कहा कपिल आदि को विभूति कहा है विभूति किसे कहते हैं नियम में वस्तु को किसे कहते हैं बताएस मधि में हाँ तो मुख्यावतार नहीं है कपिल अवतारों में गणना होने पर भी मुख्यावतार साक्षात अवतार नहीं है साक्षात अवतार और यदि उनको भी साक्षात अवतार मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा विभूति कहना व्यस्त हो जाएगा पता ही तो श्री कृष्ण ने अपनी विभूति कहा है वो कहना व्यक्त हो जाएगा श्री कृष्ण जी विभूति है श्री कृष्ण के साक्षात औ नहीं है ठीक है भगवान के साक्षात औ नहीं है विभूति कहना व्यक्त हो जाएगा अब सुनिए तो वहां देखो तो प्रसंग का कुछ सुन लेना रामा शस्त्र विसाम और क्या है की वृष्णा वह तो कृष्ण तो वासुदेव एक ही हैं, तो कहते हैं कि चलो कपिल आ तो विभूति हो गए विभूति करते है नियाम्य वस्तु लेकिन जो विष्णियों में मैं वासुदेव हूँ तो श्री कृष्ण की विभूति वासुदेव कैसे हुए श्री कृष्ण तो वासुदेव एक ही है ना तो कहते हैं वहां पर विभूति है उनका वसुदेव सुनुक्त क्या होती है वसुदेव सुनुक्त मतलब वसुदेव का पुत्र हो ना अधीन है कि नहीं विभूति करते है उनकी अधीन रहने वाली वस्तु नियाम वस्तु तो वसुदेव सुनुक्त वहाँ भी होती है तो रामकृष्ण एक ही है तो रामा शस्त्र भटावा हम तो श्रीकृष्ण की विभूति वो राम कैसे हुए तो कहते हैं वहाँ विभूति क्या है शस्त्र क्या विभूति है ये है की उनके अधीन तो एक ही है तो विभूति क्या हो गई वहाँ शस्त्र वो कैसा वहाँ पर शस्त्रधरी बना अच्छा तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो गौड़क उनकी इच्छा की अधीन है कि सुरूपता है ये पंक्ति मूल की लगेगी मनुष्य गौरत्व अपनी इच्छा कृतम है ना स्वरूप का गौरत्व नहीं नुँँगा नुँँगा है चलिए स्वरूपावेश और शक्ति आवेश भेद से या भी दो प्रकार का होता है कौन कौन भेद है स्वरूपावेश और सत्य स्वरूपावेश और सत्यावेश भेद से यह भी दो प्रकार का होता है आवेश दो प्रकार का स्वरूप का आवेश और शक्ति का आवेश तो स्वरूपावेश देखना स्वरूप अर्थात अपने दिव्य विग्रह स्वरूप से क्या लेंगे दिव्य विग्रह और उपलक्षण से क्या लें लेंगे दिव्य गुण स्वरूप तो दिव्य विग्रह का वाचक है और उपलक्षण किसका हो जाएगा दिव्य गुण का है ना स्वरूप से क्या क्या लेना दिव्य विग्रह और दिव्य गुण अपने दिव्य विग्रह और दिव्य गुण के साथ श्री भगवान का आवेश स्वरूपावेश कहलाता है सुनो कोई पूर्ण आत्मा महर्षि हैं कपिल कोई बहुत तो पूर्ण आत्मा कौन है कपिल कपिल जीव है कपिल कौन है वो बहुत पूर्ण आत्मा है तो भगवान क्या करते हैं दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट और दिव्य गुण विशिष्ट भगवान भगवान दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान उनके शरीर में अविष्ट हो जाते हैं उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं बात ही सुनिए मतलब जैसे बैकुल से भगवान आते हैं तो भगवान का विग्रह ही आता है समझ लेना क्या का है हाँ और विग्रह के आने से भगवान का आना कहा जाता है बात समझ में आई जैसे कि गोकुल में श्री कृष्ण चलते हैं हैं भगवान तो कैसे चलते हैं तो क्या कहते हैं कि वो विग्रह सुरूपता ना चलने पर भी विग्रह विशिष्ट होकर चलते हैं क्या सुरूपता न चलने पर भी बताइए हाँ तो हम क्या कहना चाहते हैं कि विग्रह विशिष्ट परमात्मा का आवेश हो जाएगा किस में किसी जीव के शरीर में किसी जीव के किसका प्रवेश हो जाएगा परमात्मा का कैसे परमात्मा का दिव्य विग्रह और दिव्य गुण विशिष्ट परमात्मा का किसी जीव के शरीर में प्रवेश हो जाएगा तो उस जीव को क्या कहा जाएगा भगवान का अवतार क्या कहा जाएगा भगवान का अवतार जीव को क्या कहेंगे भगवान का भगवान का अवतार किसको कहेंगे उस जीव को लेकिन उसको साक्षात उवतार कहेंगे कैसा अवतार हुआ वो गौणा अवतार कैसा अवतार हुआ गवना। और गौणा अवतार भी दो प्रकार का है एक तो स्वरूपावेशा अवतार हो गया ना लगाइए स्वरूप अर्थात अपने दिव्य विग्रह और दिव्य गुण के साथ श्री भगवान का आवेश है ना आवेश प्रवेश स्वरूपावेश अवतार कहलाता है शुभ कर्म करने वाले जीव विशेष में लिखा है ना थोड़ा सुधार लेना शुभ कर्म करने वाले जीव विशेष के शरीर में शुभ कर्म करने वाले जीव विशेष के अपराकृत विग्रह और दिव्य गुण के सहित अपराधित विग्रह और दिव्य गुण के सहित श्री भगवान का आवेश स्वरूपा वैसा उतार होता है श्री भगवान का आवेश कैसा होता है अब हम्म तो, तो पहले में क्या था वैसा उतार था यहाँ जीव विशेष के शरीर में भगवान दिव्य मंगल विग्रह और दिव्य गुण के सहित अविष्ट थे दिव्य मंगल विग्रह और दिव्य गुण के सहित किसका प्रवेश था आवेश का तो प्रवेश बता में सुन भगवान उसके शरीर में बिराज रहे थे अब देखना और सत्यावेश देखेंगे तो विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए जीव विशेष के शरीर में जीव विशेष के सामर्थ मात्र से श्री भगवान का आवेश मात्र से मतलब भगवान ने अपने को उस शरीर में प्रदान कर दिया मतलब दिव्य मंगल विग्रह और सभी दिव्य गुण के सहित नहीं गए दिव्य मंगल विग्रह के सहित तो भगवान का उसमें प्रवेश नहीं हुआ केवल किसका प्रवेश हुआ उनके सामर्थ्य का किसका प्रवेश हुआ तो उसने सामर्थ्य से बहुत बड़ा काम कर दिया बताइए तो विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए जीव विशेष के शरीर में सामर्थ्य मात्र से श्री भगवान का आवेश क्या कहलाता है सत्या अवतार कहा जाता है वाराणसी में के पास एक रामनगर है गंगाबार, तो वहाँ रामलीला होती है शायद भारतवर्ष की सबसे अच्छी रामलीला है तो वहाँ और इतनी भीड़ भी कहीं नहीं होती जितनी वहाँ की रामलीला में भीड़ होती है और बहुत दूर होती कई किलोमीटर में बना हुआ है उसका यहाँ अयोध्या है फिर बनवास होगा तो आपको बहुत दूर घंटों तो आपको पैदल चलना पड़ेगा तब चित्रकूट पहुंचेंगे कहीं प्रयाग पहुँचेंगे शिंगदेरपुर जायेंगे कैसे कि किलोमीटर किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है सबको तो सब दूर दूर बना रखा है पूरा और बहुत भीड़ आती है लेकिन माइक का प्रयोग वहा नहीं होता है और सबको आवाज सुनाई देती बिना माइक के हाँ बिना माइक के सबको आवाज सुनाई देती है चाहे लाख लोग क्यों ना आ जाए और बिजली नहीं जलाते हैं वो मसाल होती है ना पुराने ढंग की कपड़े को लगाकर बांस में उसी को जलाया जा जाता है रात में और बहुत मतलब परंपरागत ढंग से रामलीला होती है काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह कराते थे और वो स्वयं हाथी पर कर बैठ करके उसको लीला को देखते थे वो तो मर गए चार पांच साल हुआ का सी नरेश मर गए वही कराते थे विशल चल लीला चलती होगी समिति होगी तो वहाँ जब अंग्रेजों का शासन था तो वो ला उनका जो क्या कहते लार्ड कहते थे तो जो होता था ब्रिटिश सरकार का वो देखने आया पूछा ये कौन है बोले हनुमान है ये तो वो कहता लड़ कि हनुमान को तो हमने सुना है समुद्र लांग गया था तो ये ये गंगा लांग सकता है लड़ ने कहा तो हनुमान जी को बताया गया हनुमान जी बोले हम लांग लाएंगे लेकिन ये सभी नहीं जाएगा लांग तो प्रसिद्ध घटना है काफी तो उसमें क्या है हनुमान जी का हो गया सामर्थ्य उसमें हनुमान जी का सामर्थ आ गया लंगर्थ तो ऐसा असम्भव कार्य हो जाते हैं आवेश आ गया उसमें हो गया काम करने के लिए सभी करेंगे नहीं होगा इसीलिए पहले जो रामलीला में जो रखते थे ना पात्रों को बहुत आचरणवान रखे जाते थे भक्त होते थे आचरणवान होते थे रखे, रखे जाते थे तो उनमें जो है ना वो लीला काल में आविष्ट हो जाते थे भगवान तभी बड़ी श्रद्धा भक्ति से लोग शरण धोते हैं पैर दबाते हैं पंखा करते हैं बिलकुल अभी भी ऐसा भावना से लोग करते हैं क्योंकि ऐसा होता है तो तो विशिष्ट कार्य सम्पन्न करने के लिए बात है इसमें है ना कार्य सम्पन्न करने के लिए जो आचार्य कहे जाते हैं ना ये रामानुजाचार्य है शंकराचार्य है रामानंदाचार्य हैं ये अवतार भी जानते हैं ये भगवान के अवतार स्वामी शंकरान जी कहते थे इसी कोटि के अवतार है बातें समझ में देखो एक आचार्य होना और एक परमात्मा होना आचार्य क्या बताते हैं परमात्मा की आराधना बताते हैं परमात्मा की तो आचार्य और भगवान पूरे एक हो जाएंगे क्या नहीं। तो आचार्यों को अवतार कहा गया इस दृष्टि विशिष्ट कार्य संपन्न करने के लिए भगवान ने उनको सामर्थ्य दे रखा है और वो स्वयं वो क्या है जीव है स्वयं क्या है लेकिन कोई सुकृत सु जीव नहीं है क्या है जीव वो उनके शरीर में भगवान ने जरा सामर्थ्य दिया है तो अवतार भगवान के ही रह जाएंगे पर साक्षात अवतार या मुख्या कहेंगे गौड़ावतार है क्या अवतार है और कहते हैं, भगवान है, सब कहा जाता है ना तो इसमें विष्णु पुराण में बताया है कि जो जगत की उत्पत्ति को जानता लय को जानता स्थिति को जानता है प्राणियों की गमनागम को जानता है उसको भगवान कहते हैं गौड़ रूप से भगवान कहते हैं विष्णु पुराण ही कह रहा है और मुख्य रूप से भगवान वही है जिनमें ज्ञान वाल ईश्वर वीर शक्ति के वो शरणाम वो जानते है, तो है? वो क्या, क्या? हाँ वो समग्र ज्ञान समग्र ईश्वर गीता शंकर वास्मृत है ना विष्णु का श्लोक तो जिसमें समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य समग्र ईश्वर हो वो, वो कौन है भगवान है और वो उसको भगवान कहते हैं दूसरे लोगों को पता थी तुम्हें तो ऐसा समझ लेना आप उसमें क्या था की श्री राम के सामने परशुराम आएगा तो विवाद हो गया ना कि परशुराम राम ने क्या किया अपना सामर्थ्य ले लिया फिर क्या हुआ उनका जीव के जीव रह गए तो फिर अपना तप करने के लिए मैंने चलकर चले गए पता ठीक हो रही है तो अवतारों की भी सब एक जैसी स्थिति तो जैसे भगवान के अवतार होते हैं ना ऐसे महापुरुषों के भी अवतार होते हैं महापुरुष साक्षात भी आ सकते हैं जो मुक्त है ना भगवान के लोग में रहने वाले जो मुक्त आत्माएँ हैं वो साक्षात भी होती हैं और उनका आवेश भी किसी पर आ जाएगा है ना तो वो भी उसी महापुरुष के ही अवतार मानेगा। ऐसा हो जाता है तो ऐसा ये समझे आप समझ लीजिएगा। और देखना वहीं पर नीचे श्री भगवान के सभी अवतार सत्य ही होते हैं मिल जाएगा हैं? श्री भगवान के सभी अवतार सत्य ही होते हैं इन्द्र के देश धारण करने के समान मिथ्या नहीं।, नहीं होते हैं इस बात को जरूर ध्यान रखना और आगे किस पेज पर चलता है पाठक बोलो भैया पांच अब देखो यहाँ क्या चल रहा है अपना ना अच्छा यहाँ तो नहीं है इसमें और इतना हम प्रसंगानुसार बता देते हैं ये पेड़ निकालिए आगे पाँच है ना तो पांच से लेकर आगे तक का सब पढ़ जाना आप ठीक है इस प्रकरण को पढ़ जाना आपके लिए अच्छा है अब अपना तत्व ग्रंथ में पाठ देखेंगे हमने ब्रह्मा और की एक सनातन धर्म के अनुसार आपको बता दिया है है ना अब इसमें जैसा लिखा है वैसा हम आपको पढ़ाई है देते हैं हमारा कोई किसी पक्ष में आग्रह नहीं है जैसा अच्छा लगे मानना हमारा ऐसा कुछ नहीं है हमको बता देते हैं देखो इसमें यहाँ पर क्या है चलिए विधि मतलब ब्रह्मा शिव पावक अग्नि है ना विधि शिव पावक अग्नि जामदग्न मतलब परशुराम अर्जुन ये श्री कृष्ण के सठा अर्जुन है ना और मतलब क्या है कुबेर वित्ते आदि गौण प्रादुर्भा ये कैसे है ये गौण, गौण उतारे हैं कैसे उतारे गौड़ उतारे अच्छा ओ। ब्रह्मा है ना नीति पावक व्यास से जामदग्न का अर्थ है जमदग्निम जामदग्न मतलब परशुराजुन श्री कृष्ण कुबेर आदि सभी गौड़ औ सभी गौड़ अंतिम में क्या पंक् पंक्ति में मुमुक्षु नाम अनुपास क्या मुमुक्षुओं के अनुपास यदि कोई मुमुक्षु उपासना करे भी तो बाद में नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी भगवान जी है ना फिर तुलसी लाल जी की विनय पत्रिका देखिए उन्होंने हर देवता की आराधना की है और सबसे क्या मांगा है राम भक्ति का घर मांगा है ऐसा तो यदि इनकी आराधना करेंगे तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ये लगा देंगे ऐसा है न कर सकते लेकिन वो भगवान की ओर लगा देंगे योग सूत्र में क्या है कि आलम्बन बनाने को कहा है लेकिन वहाँ वैसे ईश्वर का इतना निरूपण नहीं है ना निरूपण नहीं है ना तो यहाँ क्या है वैष्णो सिद्धांत में भगवान ने चित्त को लगा करके धारणा ध्यान समाधि करनी है अंतर यही है एकन मतम समाकितिष्ठ है परमेर समाधि न चतुश्लोकी भागवत में है है ना एक मतम समाकिष्ठ है परमेण समाधि तो यहाँ पर जो है धारणा ध्यान समाधि जो योग सूत्र की है तो उससे ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने आत्मस्वरूप को तो जान सकते हैं है न त्मस्वरूप को आप जान सकते हैं वो भी नहीं जान सकते हैं योग दर्शन की प्रक्रिया से वो ब्रह्मात्मक तो नहीं बताता है लेकिन बहुत उपयोगी है योग सूत्र की प्रक्रिया देखो आसमिन साधना संभव है अचलको चापेक्ष अचल होना चाहिए आसन ये भी योग की बात बता रहा है ब्रह्मसूत्र कहाँ बैठना चाहिए यह तरीका करता है सत्र ब्रह्मसूत्र है क्या मैं उन चीज बोल रहा हूँ अचलको है ब्रह्मसूत्र <गण> और क्या बोला मैंने अभी दो बात बोली मैंने ब्रह्मसूत्र में जो योग की आसीना संभव है साधना बैठ कर संभव है ना तो सब योग की बातें आती हैं पर यहाँ जो धारणा ध्यान समाधि किसमें करनी है यहाँ पर परमात्मा में है ना तो समाधि रूपा भक्ति होनी चाहिए भक्ति कैसी समाधि तो रूपा भक्ति होनी चाहिए तो यहाँ की समाधि अलग है यहाँ तो कहते हैं वहाँ के योग सूत्र में क्या कहते हैं त्रिपुटी नहीं रहती है नहीं त्रिपुटी और यहाँ कहते हैं कि त्रिपुटी का भान नहीं रहता है त्रिपुटी का भान जब वे देखो जब क्या होगा भान जैसे कि आपको घटाकार वृत्ति है है ना तो घटाकार वृत्ति काल में किसका प्रकाश हो रहा है उस वृत्ति का प्रकाश हो रहा है मतलब अच्छा चलो एक मिनट वैसे वृत्ति बाद में पता चलेगा ना मैंने घट को जाना उस समय तो नहीं पता चलता है वैसे यहाँ क्या है कि जो वृत्ति को जो लोग स्वयं प्रकाश मानते हैं ना ज्ञान को तो ज्ञान विषय का प्रकाश करता है और अपना भी सकता है बताती समझ में तो मतलब यह है कि एकाकारता होने के कारण त्रिपुटी का भान नहीं रहता है त्रिपुटी रहती है क्योंकि उस समय वो आराध्य रहता है कि नहीं रहता है और आराध्य के आकार की वृत्ति रहती है कि नहीं रहती है और आराधक रहता है कि नहीं रहता है अच्छा यदि कुछ न हो तो फिर क्या है की बाद में व्युत्थान काल आएगा उत्थान काल भी तो आता है तो व्युत काल में सब है कि नहीं है तो पहले नहीं तो फिर पहले भी है ये है कि पहले उसका भान नहीं है केवल आराध्य का ही भान है केवल ढेर का ही भान है और किसी का भान मतलब ढेर रहता है तीनों रहते हैं भान नहीं रहता है यदि नहीं रहता तो आ गया बताती सुन तो अब ये कहना चाहते है की ये मुमुक्षुओं के अनुपात से कौन ये गौड़ प्रादुर्भाव गौणा उवतार है और ये कैसे है अहंकार युक्त जीव के अधिष्ठाता है तो ये गौड़ावतार है किसके गौड़ावतार कहे जाएंगे भगवान के गौड़ावतार किसके कहे जायेंगे हाँ मतलब ये समझे ब्रह्मा नाम का एक जीव है ब्रह्मा नाम का एक क्या है जीव। उसका जो है ना चतुर्मुख वाला एक शरीर है चतुर्मुख वाला एक और उसमें किसका आवेश है भगवान का तो वहाँ ब्रह्मा शब्द जो है ना किसको कह रहा है भगवान को तो भगवान के अवतार है ब्रह्मा जी भगवान के और कैसे उतारे वे गौड़ावतारे बात समझ में तो वो देखना तो गौड़ावतार कौन है भगवान भगवान है ना भगवान के गौड़ावतार कौन है ब्रह्मा है भगवान के गौड़ावतार कौन है ब्रह्मा। अब चलिए तो ये सभी क्या है कि अहंकार से युक्त ये मुमुओं के अनुपाश है से हैं क्यों अहंकार से युक्त जीव के आश्रय हैं अहंकार से युक्त जीव के कौन भगवान यहाँ पर अहंकार से युक्त यहाँ समझना अहंकार से सब ले लो महात् अहंकार एकादश इंद्रिया पंचतन मात्र और क्या है पंचभूत सब का शरीर है ना ब्रह्म का शरीर किसका किसका है ये शरीर में क्या क्या है महात अहंकार एकादश इंद्रिया पंचतन मात्राए और पंच भूत है. ये सब है ना इसमें तो ये क्या है कि अहंकार आदि से युक्त कौन है युक्त अहंकार आदि से युक्त कौन है तो मतलब ये ऐसा समझ अहंकार से घटित महद अहंकार आदि तत्वों से घटित कौन है शरीर महद अहंकार आदि तत्वों से घटित कौन है महद अहंकार आदि तत्वों से घटित शरीर से युक्त शरीर से युक्त जीव के आश्रय शरीर से युक्त एक मिनट शरीर से युक्त शरीर से युक्त जीव की आश्रय कौन है यहाँ पर भगवान के जीव के आश्रय यहाँ पर कौन बन रहे हैं? हाँ। नहीं महत्व एक अहंकार उत्पन्न किया अहंकार पे एकादश इंद्रिया और पंचम मात्रा है उत्पन्न हुई तो यहाँ पर महात ले दो महात अहंकार एकादश इंद्रिया महात अहंकार एकादश इंद्रिया उत्तर मात्रा महात अहंकार एकादश इंद्रिया पंचभूत प्राण ये सब लेना ले uh, तो इनसे युक्त कौन है शरीर इनसे युक्त कौन है तो मतलब तो ये ऐसा समझना अहंकार आदि तत्वों से घटित घटित का भी अर्थ युक्त होता है ना अहंकार uh, आदि तत्वों से घटित शरीर वाले जीव की अधिष्ठाता क्या अहंकार आदि तत्वों से युक्त शरीर वाले जीव के आश्रय है uh, जीव के आश्रय कौन है यहाँ पर भगवान इसलिए वे यहाँ पर उपास के नहीं है अच्छा तो फिर एक बार बताएंगे तो मेरा कागज ही गर्व हो गया उसी से वो बहुत कष्ट मैं अभी तक तो उसको खुजता रहता हूँ आदि नहीं है। आदि नहीं आप उपलक्षण उपलक्षण मान लो है ना मतलब अहंकार से युक्त जीव के अरिष्ठाता होने के कारण है ना तो यहाँ भगवान क्या है कि अहंकार आदि से युक्त शरीर वाले जीव के अहंकार आदि वाले जीव के इसलिए यहाँ पर उपास से दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान उपास होते हैं यहाँ प्राकृत शरीर वाला वा गया शरीर आ गया ना प्राकृत शरीर वाला ऐसा चलिए असुविधा हो तो फिर पूछेंगे ने? अब देखो यहाँ पर बात आती नित्योदित शांतोदित आदि बेटा हाँ हाँ देखो भगवान तो सभी के अंतरा सभी की केतन अचेतन सबने कौन विद्यमान है भगवान ब्रह्मांड को गृहराणकोपनिष् कहता है या के स्थान या स्थान और या के स्थान या आत्मनिक स्थान भी कह रहा है जो आत्मा में रहते हुए ये गृहराणकोपनिस्तर का माध्यान्न पाठ है कारण शाखा के पाठ पर यह आचार्यों के भाग्य है तो वो दोनों शाखाओं का पाठ समान है यहाँ पर अंतर आता है एक शाखा कहती है आत्मनिक्ष्ठन एक शाखा कहती है या विज्ञानिकष्ठन तो विज्ञान का अर्थ तो वहां पर आत्मा ही है ऐसा ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा निर्देश मिलता है तो अब आत्मनि आत्मा में कौन रहते हैं परमात्मा तो सामान्य रूप से भगवान सब्ज गए हैं सब जय है।, है ना चेतना चेतन सब में अब हृदय में जीवात्मा है उस जीवात्मा में भी भगवान है किस रूप से अंतरयामी रूप से मतलब अंतर अंदर रहकर नीमन करने वाला कर होता है अंदर रहकर के नीमन करने वाला तो जीवात्मा अंतरयामी रूप से कौन रहते हैं तो जीवात्मा में भी भगवान रह गया ना सभी में और यहाँ अच्छा एक तो भगवान का साक्षात तो अवतार हो गया दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट और विशिष्ट रूप से साक्षात तो अवतार हो गया अब जो ये गौड़ावतार भी दो प्रकार का हो गया स्वरूपावेश तो, तो ये क्या है कि किसी जीव के शरीर में किसी पुण्य कर्म करने वाले है ना कर्म करने वाले जीव विशेष के शरीर में विद्रह विशिष्ट भगवान का क्या हो गया आवेश होगा एक ये, ये, ये स्थिति हो गई तो सब में तो इस प्रकार का दिव्य मंगल विद्रह विशिष्ट रूप से तो सब में आवेश नहीं है नेंगे दर्शन आपको भी होंगे सब होंगे पर वैसा तो ऐसा नहीं है न अच्छा दूसरा क्या है कि जैसे कार्य किसी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए किसी को तो भगवान ने अपने सामर्थ्य को दे दिया उसको क्या कहेंगे सत्या आप ऐसा तो ऐसा तो बहुत सामर्थ्य नहीं दिया है कि हम बिना गुरु से पढ़े ये सभी शास्त्रों को जाएंगे या तो बिना तो बहुत ज़्यादा असंभव कार्य कर दें ऐसा तो नहीं कर सकते तो अंतर हो जाएगा ठीक है अंतर तो भगवान के सब भगवान सब में रहते हैं ऐसा होने पर भी ये सब जिन सिद्ध हो जाते हैं कर्मों के कारण, कैसा हाँ हाँ तो अवतार नहीं है नहीं ना नहीं। उस तरह का अवेश है भगवान का दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से उस तरह सब में प्रवेश है क्या नहीं। नहीं है। और वैसा सब में अपना विशेष सामर्थ्य रखे क्या गीता में क्या यजयूठ मत् बोलो यज्ञ दिया दिया दिया दिया। फ्री मर्ड। फ्री मर्ड। कम जिसमें भगवान की शक्ति है ना तो उसको तर तर से मेरे से हाँ सबके हृदय में है सबके हृदय में है ना इसको अभी आने वाला है में उसको तो आपका जो शंका है ना वो थोड़ी देर के लिए रखिए अभी पर व्यूह विभव अंतरयामी अच्छा तो जो आप पूछना चाहते हैं ना वो आगे अंतरयामी में आएगा ठीक है अंतरियामी हो जाए वहां समाधान ना हो तो पूछ ले ठीक है वो आने वाला है भैया आपका अब देखो चले नित्योदितंतोदित आदि अभी ये देखेंगे जो यहाँ पर पर आया है ना तो पर में थोड़ा आप, पर चौरासी पेज मिल गया ये एक बार बताया था आपको नहीं देख लो पर चार में आपरात्र दिव्य मंगल विग्रह वाले हैं मिला दिव्य गुणों के सागर अस्त्र वस्त्र और आभूषणों से समलंकृत है जगत जनवी श्री जी के साथ कृपा विभूति में दिव्य सिंहसन विराजमान श्री भगवान पर कहलाते हैं है ना इस पर स्वरूप में नित्योदित और शांतोदित ऐसे दो भेद होते हैं कौन कौन दो भेद हुए आ, इस पर्व स्वरूप में नित्योदित और शांतोदित ऐसे दो भेद होते हैं अच्छा मुक्तों के अनुभव अनुभाव भगवान मुक्तों के अनुभव भगवान वासुदेव नित्योदित कहलाते है। कह हैं कैसे कहलाते हैं किसके अनुभव अनुभाव मुक्तों के और इनसे तीन इस पुस्तक में संकर्षण प्रथुम्न हो अनुरुद संकर्षण प्रसुन्न हो अनुद्ध इनसे तीन विवों के कारण शांतोदित वासुदेव आविर्भूत होते हैं कौन से तो निट्थिवध निट्थिवध वासुदेव तो नित्य जो है ना नित्योदित है नित्योदित वासुदेव तो मुक्तोजन भाव में है ठीक है और उनसे किसका आविर्भाव होता है सांतोदित वासुदेव, वासुदेव का सांतोदित वासुदेव का किसके आविर्भाव होता है नित्योदित वासुदेव से है और ये जो है ना और सांतोदित वासुदेव किसके कारण है तीन तीन लोगों कारण है लग जाएगी कंक्ति तो अब ये तीन व्यू के कारण है ये मतलब उनसे तीन प्रादुर्भूत होंगे ऐसा मतलब होगा चलिए अब देखो इसमें भेदा मिला नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा अब ये बीस पेज पर आगे चलो प्रथम पंक्ति में दूरा उधार है ना दूरा उठा रहे होंगे दूरा उधार कया करके समझने में कठिन होने समझने में तम या और अत्यंत गोपनीय होने से और अत्यंत उच्च यहाँ नहीं कहे जाते आदि भेद पर नहीं कहे जाते हो जाएगा चलिए आगे देखेंगे जाग्रत संज्ञा आदि चातुरात्म जाग्रत संज्ञा आदि चातुरात्म अब जात्णाद। इसको समझो तो जाग्रत संज्ञा ध्यान देंगे जागृत संज्ञा का मतलब है जागृत संज्ञा वाले या जागृत नाम वाले जागृत नाम अब सुनो तो ऐसा देखना जागृत स्वप्न सुसुक्ति जागृत स्वप्न सुसुक्ति और जागृत नाम वाले कौन है और स्वप्न नाम वाले कौन है प्रदुम्न नाम वाले और तुरी नाम वाले ये चा, इन चारों को क्या कहते हैं चातुरात्म इन चार जीवों को ही चातुरात्म कहते हैं चार जीवों को क्या कहते हैं चातुरात्म ध्यान देना ये जागृत अवस्था वाले जीव की अधिष्ठाता है अनुरु इसलिए अनुरु को भी जागृत कह देते हैं स्वप्न अवस्था वाले जीव की अधिष्ठाता कौन है प्रद्युम्न तो प्रदुम्न को भी क्या कहते हैं स्वप्न सुसुप्ति अवस्था वाले जीव से का क्या रिष्टाता संकर्षण इसे संकर्षण का क्या नाम है सुसुप्ति तुरस्टाता वासुदेव वहीं से वासुदेव को तुरी भी कह देते है तब इन चारों व्यूहों का क्या नाम है चातुराश में क्या है चातुराश में और ये देख लेना यहाँ पर के चार सौ चौरासी मिल जाएगा उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए तथा जगत की सृष्टि आदि कार्य करने के लिए करने के लिए एक बनाना है है ना श्री भगवान स्वयं वासुदेव संकर्षण प्रदु अनुद्ध इन रूपों में अवतरित होते हैं यहाँ जो वासुदेव है ना ये वासुदेव से लेना वासुदेव लेंगे ये चार रूप ही चतुर्यु कहे जाते हैं चार रूप ही क्या कहे जाते हैं और इन्ही वो चातुरात्मी कहा है जागृत अवस्था और इंद्रियाधीन ज्ञान वाले जागृत अवस्था और इंद्रियाधीन ज्ञान वाले जीव की अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध को क्या कहते हैं विश्व क्या कहते हैं ते हैं और जाग्रत भी कहते हैं है ना? स्वप्न अवस्था वाले और मन के अधीन ज्ञान वाले जीव के अधिष्ठाता भगवान प्रदुम्न को क्या कहते हैं तेजस और इनको क्या कहेंगे स्वप्न भी कहेंगे जागृत और स्वप्न इन दोनों अवस्थाओं के संस्कार और अज्ञान से युक्त हैं। सुसुप्ति अवस्था वाले जीव की अधिष्ठाता भगवान संकर्षण क्या कहते हैं प्राग्ञ इनको सुसुक्ति भी कहेंगे स्वर्ग से अज्ञान और मुक्तावस्था वाली आत्मा की अधिष्ठाता भगवान वासुदेवती कहे जाते हैं अब इनको क्या कहेंगे तुरी भी कहेंगे हम्म अच्छा तो अब ध्यान देना और तुरी का निरूपण इसमें है। है अच्छा तो इसका व्याख्यान जब प्रभु की इच्छा भगवान की सेवा लेना चाहेंगे तो होगी नहीं तो हो सकता है ना भी लेना चाहे कल को कोई जानता नहीं है।, है ना अब मैं कितना पढ़ाता था पहले एक बजे से चार बजे तक पढ़ाता था तीन पार्ट चलते थे बहुत विद्यार्थी आते थे भीड़ बनी रहती थी हमारे यहाँ हर पार्ट धरे पार्टे थे कमरे के बाहर बैठना पड़ता था बाहर छात्र कमरे में नहीं आते थे करीब 20 साल पढ़ाया मैंने जब से हम पढ़ सत्तासी आए और 2007 हजार सात का बीस साल पढ़ाया और खूब छात्र पढ़े अच्छी अच्छी तरह पढ़े तीन तीन घंटे पढ़ाते रहे और सात से पढ़ाना सात मार्च दो हजार सात में बंद कर दिया और बाद में काफी समय बाद पढ़ाते हैं तो पार्ट के बल पढ़ाते है तो ऐसी काल से समझ लेना उतना पढ़ाना नहीं है और फिर ये दो हजार सात में पढ़ाना बंद किया और लिखना शुरू किया था हमने अपनी समझ के अनुसार दो हजार छ में दो हजार छ अक्टूबर या नवम्बर में लिखना शुरू किया ये उपासना दर्पण और अर्थसंख्यक का है न? तो छ में या, हाँ छह से कुछ में में शुरू किया छह में चाहे वो महीना आपका मई जून भी हो सकता है मई जून हो सकता है लेकिन उस समय तक दो पाठ हाँ, तीन पार्ट पढ़ा रहा था तब भी वो पढ़ा रहा था पूरा थोड़ा थोड़ा लिखते थे पढ़ाते जाता थे तो अर्थसंख्यक और उपासना का लेखन चलता रहा और फिर दो में वो सब हो गया ना फिर ये ग्रंथ पकड़ाना विशेषता तो वो पढ़ाना बंद कर दिया साल, तो साल तो है नहीं नहीं। दो साल तो शायद ही नहीं हमने दो साल ठीक थोड़ा थोड़ा एक पाठ पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से सात साल साढ़े सात साल लेखन हुआ लेखन में इसमें समय लग गया करीब पांच साल बड़ी पुस्तक में तो अरपंच और ये बड़ा पुस्तक हो गया और ईसावापने से एक हो गई अब के निये प्रेम तो टाइप भी हो गई है महेशानंद के पास आई है तत्व प्रेम को टाइप कर रहे हैं मैं अब आगे भगवान क्या चाहेंगे पता नहीं भजन कराना चाहेंगे सब छोड़ के तो भजन कराएंगे सब छोड़वा देंगे उनके ऊपर है एक बार वो चाहेंगे तो एक बार पढ़ा करके लिखते रहेंगे और भगवान क्या चाहते हैं तो पता नहीं तो चलता हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो कोई पूर्व नियोजित नहीं होती है ना ही हम कुछ देखिए लोग कहते हैं ना योजना बना काम करना है लोग करते सफल हो जाते हैं हमसे कभी जीवन में कभी हुआ ही नहीं आज तक योजना बनाकर कोई काम उसके लिए सब हर आदमी सफल नहीं होता है व्यवहार क्षेत्र में खुश नहीं हुआ यार सब इसलिए हम कुछ योजना बना करते ही नहीं है जैसा भगवान को जब देना चाहते करा लेते हैं सब कुछ अचानक होता है हमारा घर छोड़ना भी ऐसे ही एक अचानक होना अचानक ही हो गया सब ये कुछ कह भी सकते हैं हम वो तो क्या चाहते हैं या तो कराना होगा जिसके लिए घर थोड़ा तो वो करा लेंगे सब हटा करके हम जैसा प्रभु चाहेंगे तो करते हैं तो हो गया अब ये देखेंगे हम कुछ भी जीवन में करने का योजना बना करना कुछ करना अच्छा भी नहीं है <laughs> बड़े बड़े लोग हैं वो वो सब करते हैं सफल होते हैं बनाई तो नहीं, नहीं, नहीं। कभी हुआ नहीं है क्या तो ये जागृत संज्ञादी चातुरात में आ गया जागृत संज्ञा वाले जागृत नाम वाले जागृत नाम मतलब ना, अनुरु प्रदून संकर्षण और वासुदेव इनको क्या कहेंगे चातुरात में केशववादी मूर्ति अंतरापी केसववादी व्यूहंतर केसव आदि हाँ केशववादी व्यूहंतर मतलब केशववादी अन्य दियो केसववादी इसी चार सौ पचासी पर देखो नीचे का अनुच्छेद यद्यपि सभी विभू में ज्ञानादि सभी गुण परिपूर्ण होते हैं है ना? किंतु भगवान की इच्छा से ही कार्य विशेष के लिए संकर्षण आदि में दो दो गुणों का अधिक प्रकाश तथा अन्य गुणों का न्यून प्रकाश होता है यह बात तो बताई थी ना आगे के लिए उनमें गुणों का अभाव नहीं होता है किसने संकर्षण आदि में अतः श्री भगवान सभी स्थानों और सभी कालो में पूर्ण ही रहते हैं है? पुराण साहित्य में जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव क्रमशः सृष्टि स्थिति और लय के करता सुने जाते हैं ये बताया लग रहा है ना? वैसे यागम पुराणों में भी अनुरुद प्रदुम्न और संकर्षण सृष्टि आदि के कर्ता सुने जाते हैं पर वास्व से व्यू वासुदेव प्रादुर्भूत होते हैं ये परवासुदेव से मतलब नित्योदित वासुदेव से नित्योदित और व्यू वासुदेव का मतलब सांतोदित वासुदेव है ना और व्यू वासुदेव से कौन संकर्षण और संकर्षण से प्रदुम्न और प्रदुम से अनिरुद्ध चलो आगे चलना मिल गया इन सभी रूपों में चेतन परमात्मा एक ही होते हैं चेतन परमात्मा तो चार व्यू हुए ना इन चारों में से प्रत्येक के केशव आदि तीन तीन रूपों में अवतरित होने पर द्वादश व्यू होते हैं चार व्यू हो गए ना वह जो संकर्षण प्रदु और अनुरुद्ध तो प्रत्येक के केशव आदि तीन तीन रूपों में अवतरित होने पर द्वादश व्यू होते हैं ये द्वादश मासों और द्वादश आदित्यों के अधिष्ठाता होते हैं द्वादश मासों और द्वादश आदित्यों के हाँ चलिए जैसे आकाश प्राण आदि का अधिष्ठाता ब्रह्म के होने से श्रुतियों में आकाश प्राण आदि शब्दों से कौन कहा जाता है ये बात तो मालूम है ना हाँ आकाश प्राण आदि शब्दों से ब्रह्म कहा जाता है जानते हैं वैसे ही जीव मन और अहंकार तत्व की अधिष्ठाता कौन है संकर्षण प्रदुम्न और अनुरुप्त ये किसकी अधिष्ठाता है जीव की अधिष्ठाता संकर्षण मन की अधिष्ठाता प्रदुम्न और अहंकार तत्व की अधिष्ठाता अनुरु लग गया अहंकार तत्व कि जीव मन और अहंकार तत्वों की अधिष्ठाता संकर्षण प्रदुम्न और अनुरु के होने से जीव मन और अहंकार शब्दों से संकर्षण आदि कहे जाते हैं परम कारण परब्रह्म वासुदेव से जीव की अधिष्ठाता भगवान संकर्षण आविर्भूत होते हैं अच्छा प्रदुम्न से एक मिनट हम जो बताना चाहते हैं वो नहीं आया यहाँ पे अगले पेज पर आओ एक मिनट लगता है ये बताता हूँ इसमें नहीं मैंने बनाया क्या भागवत में तो है नारायण और माधव का प्रादुर्भाव होता है क्या नारायण का प्रादुर्भाव संकर्षण से गोविंद विष्णु और मधुसूदन का प्रादुर्भाव होता है संकर्षण से गोविंद विष्णु और मधुसूदन का प्रादुर्भाव होता है प्रद्गुंध से श्री विक्रम, वामन और श्रीघर का प्रादुर्भाव होता है श्री विक्रम, वामन और का होता है। तथा अनुरूप से तथा अनुरुप से के धिका पन्मनाभा और दामोदर का प्रादुर्भाव होता है तो चार चार तीन तीन रूपों में प्रादुर्भाव हो गया ना तो कितने हो गए गयी तो तो है तो ये बात कैसा जो द्वादश है ये द्वादश और द्वादश मासित्यों के अधिष्ठाता देता है ठीक और द्वादश मासित्यों के अधिष्ठाता देता है और जो बैसो लोग द्वादश ऊंट ऊँट करते हैं ना उनमें इन्ही का जो करते हैं केसवाई नमा नमा माधवाई नमा इन्हीं का न्यास करते हैं बदल सकें क्योंकि साधना करते हैं ना भगवान को बैठाना पड़ता है एक दोनों बिगड़ाने का नहीं पता द्वारा नाम तो मालूम ना ओकर में ये ये जो है ना यही है मूर्त अंतर मतलब बारह हो गए ना अच्छा चार से चार चार से तीन तीन ओपर इत हो गए ना ओ पूर्ण पूर्ण ऊर्णा ऊण पूर्णमा